पातंजल योग सूत्र साधनपाद सूत्र तेईस तीसरा व्यर्थ होने से द्वितीय विकल्प के विशेष भाग के परित्याग मात्र से तृतीय विकल्प को कहते हैं किमर्थवत्ती सत्कार्य की सिद्धि से भावी भोग और अपवर्ग नामक जो अप्यपदेश है उसका अपने कारण गुणों में अवस्थान अदर्शन है चौथा चतुर्थ विकल्प को कहते हैं अत्रा विद्य पांच पर्व वाली अविद्या प्रलय काल में अपने चित्त के साथ गुणों में लीन हुई वासना रूप से रहती है उसके आश्रय चित्त की उत्पत्ति का बीज तथा च अविद्या की वासना ही आदर्शन है यही पक्ष सिद्धांत होगा पांचवा पंचम विकल्प को कहते हैं कि स्थिति किम स्थिति इति प्रधान निष्ठ असाम्य परिणाम के हेतु तो स्थिति संस्कार के क्षय हो जाने पर गति संस्कार जो कि महलादिरूप विषदृश परिणाम का हेतु है उसकी अभिव्यक्ति आदर्शन है उस गति संस्कार की अभिव्यक्ति से ही प्रकृति में क्षोभ के द्वारा पुरुष और प्रकृति से योग उत्पन्न होता है उन दोनों संस्कारों के सद्भाव में मतांतरण का प्रमाण देते हैं यत्रेदम उक्तम स्थित्ययी और गत्ययी यह तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति है एवं कार का दोनों के पीछे अध्याहार करना चाहिए स्थित्यय ऐसा पाठ हो तो विशेषण में तृतीय विभक्ति समझनी चाहिए तथा चा प्रधान यदि स्थिति मात्र से ही वत तो विकार का जनक न होने से प्रधान ही न रहेगा क्योंकि मूल कारणत्व ही प्रधानत्व है और यदि गति मात्र से ही वर्ते तब महदादी भी प्रकृति के समान नित्य हो जाएंगे तब कौन किसका मूल है या व्यवहार ही असंभव हो जाएगा अतः दोनों प्रकार से ही स्थिति और गति दोनों रूप से ही प्रधान का अवस्थान प्रधान व्यवहार की योग्य है कार्य होने से महदादी में प्रधान व्यवहार नहीं होता केवल मूल कारण में ही स्थिति और गति का कालभेद से निर्णायक विचार नहीं है किंतु कल्पित विकार रूप कारण के भेदों में भी महदादि में चर्चा विचार समान है इस बात को प्रसंग से भी निर्धारण करते हैं नास्तिकों के अकूर्वध रूपतावाद का निराकरण करने के लिए कारणांतरेस्वीति व चर्चा यथा मृत्तिका आदि यदि स्थिति से ही या नृत्ति से ही वर्ते तो कभी भी घट के उत्पन्न न करने से उसके कारणत्व की हानि होगी यदि गति से ही वर्तें तब भी मिट्टी और घट एक काल में होने से कार्य कारण की व्यवस्था न हो सकेगी अतः विकार रूप कारण भी स्थिति और गति दोनों वाला कारण नहीं होता छठवा ष्ठ विकल्प को कहते हैं दर्शन शक्ति रेविति पुरुष के लिए अपने को दिखलाने की जो क्षमता है वह दर्शन शक्ति है वही अदर्शन है और यह शक्ति विवेक ख्या के रूपी संयोग का हेतु है तथा में कहा है इत्यु दृष्टमी इति से दर्शनार्थम केवल्यार्थम तथा प्रधान से पंगबंधवधुभर संयोगस्त सर्ग मैं देखी गई हूँ इस कारण प्रकृति उपरत हो जाती है पुरुष के दर्शनार्थ और प्रधान के कैवल्यार्थ लंगड़े और अंधे के समान दोनों का ही संयोग होता है और उस संयोग से किया हुआ बनाया हुआ यह सर्ग सृष्टि है तृतीय विकल्प में स्थित शब्द आदि वृत्ति के अनु अनुत्पाद के त्याग से इस छठे विकल्प का भेद है प्रधान की दर्शन शक्ति होने में श्रुति को प्रमाण देते हैं प्रधान कालगति से लुप्त शाखा की यह श्रुति है सप्तम विकल्प को कहते हैं सर्वबोध्य इससे लेकर अवभाष से इस तक से सर्वभो समर्थ भी पुरुष प्रधान की प्रवृत्ति से पहले नहीं देखता इससे एक आदर्शन पुरुषनिष्ठ है और दूसरा सब कार्यों को उत्पादन में समर्थ स्वरूप योग्य भी दृश्य प्रधानत्व प्रधान की प्रवृत्ति से पूर्व पुरुष को दिखलाई नहीं देता वह दृश्यनिष्ठ आदर्शन है इस प्रकार दोनों प्रकृति और पुरुष का आदर्शन धर्म है यह कोई कहते हैं यह भी आदर्शन है यह वाक वाक्य शेष है